क्या है चतुर्दशु इसमें तीन परिणाम बताए थे कौन सा निरुद परिणाम समाधि परिणाम और इराग्रता परिणाम ठीक ठीक ठीक और पहले के सूत्रों में आया था और भूत तो और तो इंद्रियों में होने वाले धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था, अवस्था परिणाम यहाँ पर ये भी बताया गया था कि किसी भी वस्तु का, <coughs> का अभाव नहीं होता है कोई वस्तु हमेशा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता है न सतो विद्योग हवा असत वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती मतलब जिस वस्तु की उत्पत्ति हो रही है वो पहले से किसी न किसी रूप में विद्यमान है नाथ तो है, का तो उत्पत्ति असल वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है ओझल हो, किसी किसी हो जाती है जिसको लोक में कह के नष्ट हो गया वो वहां पर क्या है की नाकार मतलब न ना, बिलकुल न रहना है क्या बल्कि किसी न किसी रूप में वो रहती है ना भावो विद्यु सत वस्तुओं का भाव नहीं होता है किसी में किसी कोई रहती है यही बताया गया था किसमें तेरह में तेरव बताया था ना जैसे उपस्थिति के पहले कैसा होता है मूल धर्म अनागत और फिर होता है वर्तमान और फिर होता है अतीत तो ऐसा इसी प्रकार जो है ना सब कुछ बना रहता है देखिए अब अपना चतुर्द सूत्र आया था चतुर्दश सूत्र में क्या बता रहे थे ये धर्मी क्या है जो धर्म में कोई शांत होता है कोई उदित होता है कोई अव्यप्रेष्ठ होता है है ना तो धर्म में तो परिवर्तित होते रहते हैं पहले धर्म में कैसे होगा उत्पत्ति से पहले अव्यप्रेष्ठ ओके उदित ओके फिर शांत और तीनों धर्मो में अंगत रहने वाला कौन होगा धर्मी धर्म दर्म। परिवर्तित होते रहेंगे धर्मी अर्थ है अनागत धर्म अनागत धर्म कौन है यहाँ बताया गया सर्वम सर्वात्मकम सर, सर्वम कर यहाँ पर सर्वधर्मी और सर्वात्मकम अर्थ है सर्वशक्तिमान सभी धर्मी सभी शक्तियों वाले हैं सभी धर्मी सभी शक्तियों मतलब से सभी धर्म क्यों उत्पन्न नहीं होते हैं तो उत्तर आगे दिया जाएगा है ना इहाँ. तो सर्वम करते सभी धर्मी सर्वात्मकम करते सर्वशक्तिमान सभी धर्मी सभी शक्ति वाले है यत्रोत्तम जिस विषय में कहा गया अच्छा ध्यान रखना सभी धर्मी सभी धर्मी सभी शक्ति वाले हैं इसका चलो फिर बाद में बताएंगे इसका मतलब यह है कि सभी धर्मी सभी कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता वाले हैं क्या जैसा समझना सभी कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता वाले सभी धर्मी हैं सभी धर्मों को उत्पन्न करने की योग्यता वाले कौन हैं सभी धर्मी धर्म का सभी कार्यो को उत्पन्न करने की योग्यता वाले सभी धर्मी है ये मतलब है तो जिनको उत्पन्न किया जाएगा वे कौन होंगे आप अव्यप्रदेश होंगे ना तो आप इसका एहसास करो सभी कार्यों को उत्पन्न करने में समर्थ तो धर्मी की शक्ति है वही अभ्यप्रदेश से है जो को पूरा होने पर दोबारा देखेंगे है ना पाठ लगा लेना योत्तम जिस विषय में कहा गया जल भूमि हो कम, जल और भूमि का परिणाम क्या है रसादी वैश्वरूपम आदि से लेना गंध रस और गंध की अनेक रूपता रस और गंध की अनेक रूपता एक ही एक ही प्रकार के बीज आप अलग अलग खेतों में घो दीजिए तो उसमें रस और गंध अलग अलग हो जाएगा अलग अलग, अलग, जाएगा। अलग, अलग, अलग से पानी से सिंचाई कर दीजिए तो अलग अलग हो जाएगा मौसमी संतरा बोलिए किसी खेत में अधिक मीठे हो जाएंगे किसी खेत में कम मीठे होंगे रस और गंध की विचित्रता किसका परिणाम जल, जल और हाँ जल और भूमि का परिणाम रस और गंध आदि की रस और गंध की अनेक रूपता स्थावरों में देखी जाती है स्थावर मतलब आम आदि में देखी जाती है आम संतरा मौसमी मेहू आदि में देखी जाती है लग जाएगा जल और पृथ्वी का परिणाम रस और गंध की अनेक रूपता आम मौसमी संतरा आदि स्थावरों में देखी जाती है स्थावर हो गया तथा स्थावरा नाम यहाँ पहली पंक्ति के अनुसार लगाएंगे ये नाम है आगे अध्ययन करेंगे रसाद वूपारिणामिकम रसाद स्वरूपम्म ऐसे देखो स्थावर की किस्में देखी जाती है जंगमों में जैसे कि द्राक्षा खाने से क्या रक्त वृद्धि होती है अंगूर खाने से किस्त है न खाने से क्या होती है रक्त वृद्धि होती है आम खाने से मांस वृद्धि होती है ऐसा अलग अलग जो है ना फलों का भी परिणाम कर रहे हैं क्या अब ये देखेंगे तथा स्थावरा वैसे स्थावर कौन होगा यही आम आदि हुए ना वैसे आम आदि स्थावरों का परिणाम रस और गंध की लग जाएगा? रस आदि है ना आदि से तो हमने गंध बताया था तो आपको तो रस भी ले सकते हैं रस भी ले सकते हैं जैसे आम आदि स्थावरों का परिणाम रस और रक्त की अनेक रूपता रस और रक्त की अनेक रूपता जंगमेशम का अध्ययन कर लेंगे जंगमो में देखी जाती है जंगम कौन चलने फिरने वाले प्राणी चलने फिरने वाले प्राणी ऐसे ही जो आप बताए ना वो जोत करके ना खेत में पानी भर देते हैं खाद बन जाती है एक ऐसा ही कुछ होता है ना बाजार में उसको ग्वार जानते तो उसी सब्जी के वो बछड़ो को फिला दो बहुत जल्दी बैल बन जाते हैं उसमें भूट आते हैं छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े बन जाते हैं होता है इसमें था था था है, है तो वही है का परिणाम रस और रक्त की अनेक रूपता जंगमो में देखी जाती है पंक्ति लग जाएगी आपको किसमें देखी जाती है जंगम में जंगम में रक्त वृद्धि हो जाएगी ऐसा मांग हो जाएगी और जंगमा नाम स्थावरेश यहाँ भी उसी प्रकार लगाएंगे किसका अध्ययन कर ऊपर से क्या लाएंगे और मृति रसाद वैश्वरूपम स्थावर सुदृष्टम उसी प्रकार जिंगमों का परिणाम रसादी की अनेक रूपता स्थावरों में देखी जाती है जंगमो का परिणाम रसादी की विश्व रूपता किसमें देखी जाएगी स्थावरों इस में इसको ऐसा समझिए आप ये अनार है ना अनार क्या है आपका स्थावर है ना उसको जंगम के रथ से सींचल पड़े आए हैं किसी प्राणी के रक्त से पीसते हैं ना अनार को बहुत तो बढ़िया बढ़िया फल होते हैं खून डाले तो बहुत बढ़िया फल हो जाता है अनार का तो जंगमो का परिणाम जंगम हो गया ना कोई प्राणी जिसका रक्त डालेंगे उसका परिणाम अनेक रूपता तो वो अच्छे फल हो जाएंगे अनेक रूपता इस खावरों में देखी जाती है कटाह में मछली डालने से कटहाल अच्छे आते हैं और कहते हैं कि इसमें ये क्या होता है नारियल में भी कुछ लोग डालते नहीं मछली डालते हैं तो उससे अच्छा हो जाता है जंगम हो गया मछलिया भी स्थावर हो गया ये हो नारियल का डाल और ये नाम अनार हो गए दादी ऐसा है अब देखेंगे जंगमों की कहा गया जंगमों का परिणाम रस आदि की अनेक रूप का प्रसन्न ले लेना रस से आदि से कहीं रक्त लेंगे कहीं गंद लेंगे कहीं लेंगे ले लेंगे, लेंगे� जंगमों का परिणाम रसादी की अनेक रूपता इस स्थावरों में देखी जाती है दर्दी मादी इन थावरों में देखी जाती है एवं जाती अनुदन अच्छा जो एक बैदी बताते थे पहले जो हम लोग रहते थे जो द्राक्षासो बनाते हैं वो कहते थे दूध से उसकी सिंचाई करनी चाहिए द्राक्षा तब बोलते बढ़िया उसका द्राक्ष बनेगा उसके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा को दूध सिंचाई करनी चाहिए वो कहते थे लगा करके और फिर उसका द्राक्षास्व बनाना चाहिए चलिए तो गुण तो वही होंगे भी कुछ भी एवं जातियों अनुदेन सर्वात्म तो देखो धर्म में परिवर्तन होता है धर्मी में कोई परिवर्तन जैसे पहले बताया था मिट्टी रहती है ना कभी उसका शून्य धर्म होता है कभी क्या होता है पिंड कभी घट कभी कपान होता ये थोड़ा सा अंतर हमने बताया था स्थान और वेदांत सत्कार विवाद का जो परिणाम सूत्र में जो छांदो को प्रसर में जो मृत घट दिया है परिणामवाद का समर्थक तो मतलब ये परिणामवादी और सत्कार दोनों है सांख और वेदांत शांत मतलब सांख दो अंतर यह है की वेदांत क्या बोलते वेदांत का देखेंगे मिट्टी है हं? कभी उसकी अवस्था होगी चूनक तो, कभी पिंडतव तो, कभी घटक तो, कभी कपालको तो अवस्थाएं तो बदली मिट्टी बदली क्या जब चूर्ण अवस्था हुई तो उस समय चूर्ण क्या है तो मिट्टी ही है मिट्टी से अलग नहीं है और जब पिंडत अवस्था हुई तो पिंड मिट्टी ही है उससे अलग और जब उसकी घटक अवस्था हुई तो घट मिट्टी ही है उससे अलग नहीं है है ना अवस्थाएं बदलती है उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है ऐसे जगत को समझाने में वो वेदांति बोलता है की जो है ना कभी स्थलावस्था होती कभी कभी क्या होता है कि कार्यावस्था होती कभी कारणावस्था होती है तत्व को तो यही बना रहता है एक ही तत्व कैसे बना रहता है कि जो है ना परमात्मा की आश्रित जो प्रकृति है जीव है ना तो प्रकृति के ही जो परिणाम होते रहते हैं परमात्मा उनका स्थान से सब बना रहता है तो अब देखो तो ये और इसमें अवस्थाएं बदली धर्म बदले धर्म बना रहा ना और सांग योग ये कहता है की वो धर्म चूणत्व तो, पिंडत्व घटत तो, कपालत को वेदांत रहता है सांक जो है चूड़ पिंड घट और कपाल इनको धर्म देता है ना? ये मिट्टी के धर्म है और वेदांत रहता है की रहते है ऐसा मिट्टा और ये देखो ये शांक वेदांत की क्षमता है दोनों कहते हैं की कार्य उत्पत्ति से पहले रहता है दोनों मानते हैं अंतर है की शांत कहता है कार्य उत्पत्ति से पहले किसमें रहता है कारण में वेदांत रहता है कि कार्य उत्पत्ति से पहले रहता है लेकिन वो कारण रूप रहता है घट उत्पत्ति से पहले वो मिट्टी रूप रहता है कारण रूप से रहता है औेगा घट उत्पत्ति से पहले मिट्टी में रहता है इसलिए अंतर है मानती दोनों है तो यहाँ पर अपना क्या पाठ चल रहा है कि ये बता ध्यान देना तो धर्मी का उच्छेद कभी होता है धर्म का परिवर्तन होता है धर्मी का परिवर्तन नहीं होता है अब देखना जल और भूमि का परिणाम तो जल और भूमि तो जल और भूमि तो कुछ ना कुछ परिणाम हो जाएगा जैसे कि फल रूप में हुँ? जल और भूमि का परिणाम ही तो फल है जो तो फल आप खाते हैं आम के संतरे के तो अलग अलग जल और भूमि के ही परिणाम होंगे तो जल और भूमि का परिणाम है तो जल और भूमि का अभाव तो हुआ क्या धर्मी तो बना ही रहा उसके धर्म बदल जाते अब वही जो है ना गोबर में पहले गंध हो सकती है दुर्गंध हो सकती है और जब वही पेड़ में डालेंगे और फिर उससे अच्छे अच्छे सुगंधित के आँखा जाते हैं ना? तो वही धर्मी तो किसी न किसी रूप में रहेगा ही उसके धर्मों में परिवर्तन होगा धर्म मतलब धर्मी का हो नाश होगा वही बताते एवं जाति अनुच्छेद इस प्रकार धर्मी का उच्छेद होने के कारण या धर्मी का विनाश न होने के कारण धर्मी विनाश का न होने के कारण सर्वम सर्वात्मक का अर्थ है सभी धर्मी सभी शक्ति वाले हैं सभी धर्मी कैसे है सभी शक्ति वाले इस प्रकार धर्मी का नाच न होने के कारण सभी धर्मी सभी शक्ति वाले सिद्ध होते हैं सभी धर्मी कैसे सिद्ध होते हैं सभी शक्ति वाले और तो देखो वही सभी क्या है एक ही खेत में आप लगा दीजिए संतरा का नींबू का पेड़ और उसमें सिंचाई कीजिए तो अब देखो वही भूमि और जल का परिणाम एक में जाकर के मीठा हो जाता है एक में जाकर अम्ल हो जाता है, है न एक ही खेत में आप लगाएंगे ना संतरे तो एक ही जल और मिट्टी का परिणाम एक वृक्ष में जाकर मधुर हो जाता है एक में अम्ल हो जाता है इसलिए कैसे सभी धर्मी कैसे है सभी शक्ति वाले धर्मी यहाँ प्रसंधानुसार भूमि तो सब जो घटा सकते हैं घटा लेने कोई बात नहीं है क्या सभी धर्मी सभी शक्ति हैं सभी धर्मी सभी शक्ति वाले हैं फिर भी देखो काश्मीर में केसर उत्पन्न होता है पंजाब आदि राज्यों में उत्पन्न नहीं होता है जो सभी धर्मी सभी शक्ति वाले हैं तो ते, ते, दूसरे काश्मीर से अतिरिक्त स्थानों में भी कर, केसर उत्पत्ति होना चाहिए तो कहते हैं कि वहाँ ये सभी धर्म सभी धर्मी वाले होने पर भी देश काल आकार और सहकारी कारण का संबंध न होने से सभी धर्मी से सभी धर्मो की उत्पत्ति इनका भी संबंध होना चाहिए तो उसका का देश ना है ना खलू आपके अलंकार में समान कालम का एक काल में आत्मनाम नाम अभिव्यक्ति खलू को पहले ना है कि देश काल आकार तथा निमित्त का संबंध ना होने के कारण एक काल में आप नाम अव्यक्ति ना ये सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो पाती एक काल में सभी कार्यो की सभी धर्मो की उत्पत्ति नहीं हो पाती, पाती, पाती। किसके सभी धर्मी से किसके संबंध का भाव होने के कारण है देश काल आकार और निमित्त के संबंध का भाव होने के कारण इसको ऐसा समझे की देश के सम्बन्ध का भाव जैसे क्या है क्या है कश्मीर से अन्य देश में केसर की उत्पत्ति न होना काल देखेंगे जैसे कि तरबूज में नहीं होगा ऋतु में नहीं होगा तो काल के संबंध का भाव होने के कारण क्या होता है ये समझिए ना कि जिस भूमि में गर्मी में तरबूज होगा उसी भूमि में जाड़े में तरबूज क्यों नहीं होगा क्योंकि उसका उसका काल हो तो काल के संबंध का अभाव होने के कारण उस भूमि में वो नहीं होगा तरबूज गेहूँ गेहूं बरसात में नहीं होगा गर्मी में नहीं होगा तो काल तो भी के संबंध का भाव होने के कारण वही भूमि वही बीज काल के संबंध का भाव और वही केसर का बीज हो जड़ हो तो भी क्या देश के सम्बन्ध का भाव होने से और आकार है ना सभी गर्मी सभी शक्ति वाले हैं, लेकिन फिर भी मुर्गी आकार से मनुष्य आकार उत्पन्न नहीं होगा मुर्गी मनुष्य को जन्म दे क्यों सकती है क्योंकि क्यों नहीं दे सकती है क्योंकि मनुष्य आकार का उसमें संबंध नहीं उसके शरीर में वहाँ आकार तो मृगी का ही है ना अमृत का ही आकार है तो आकार का संबंध आ की आकार का संबंध न होने से या आकार के संबंध का अभाव होने से सभी धर्मी से सभी धर्मों को उत्सति नहीं होती है मुर्गी आकार से मनुष्य आकार उत्पन्न नहीं होगा और क्या निमित्त है ना निमित्त से अन्य सहकारीकरण लेना जैसे कि पूर्ण होने पर नरक होगा जो नरक का निमित्त पाप नहीं होने पर नरक क्यों नहीं होगा क्योंकि नरक का निमित्त है? आप नहीं है ऐसा तो ध्यान देंगे देश काल आकार तथा निमित्त के संबंध का अभाव होने के कारण एक काल में सभी कार्यो की अभिव्यक्ति नहीं होती है अब देखेंगे यहाँ तो एक अभिव्यक्ता अनिव्यक्तेश धर्मेश अनुपाति सामान्य विशेष आत्मा सुर्मी ऐसे जो इन अभिव्यक्त और अनिव्यक्त धर्मों में अभिव्यक्त और धर्मों में जिस समय देखना घट है उस समय कपाल कैसा धर्म होगा अनिव्यक्त धर्म और घट कैसा हो गया और जब चूर्ण है उस समय अभिव्यक्त धर्म चूर्ण और अनिव्यक्त धर्म कौन कौन हुए तो तो क्त दूर है तो अन्यक्त को घटे कपाल अन्यक्त हो गए लग रहा है पंक्ति कहते हैं अभिव्यक्तेश अभिव्यक्ता अनिव्यक्तेश धर्मेशु अनुपाति यह अभिव्यक्त और अनिव्यक्त इन धर्मो में अनुघट रहने वाला धर्म चाहे अभिव्यक्त हो चाहे अनिव्यक्त हो धर्म ही हमेशा बना रहता है ना अविव्यक्त तथा अनव्यक्त धर्मों में अनुगत रहने वाला इन धर्मों में अनुगत रहने वाला मतलब विद्यमान रहने वाला तो यहाँ पर धर्म का जो कार्य दिया जा सकता है है ना कोई घटादी घटाधि कार्य अविव्यक्त तथा अनिव्यक्त घटादी धर्मों में अनुगत रहने वाला जो या है ना सामान्य तथा विशेष रूप वाला होता है सामान्य तथा विशेष रूप वाला होता है सामान्य रूप तो समझिए ना मिट्टी और जो धर्म है वही उसके विशेष रूप हो जाते हैं aesthetic. है ना तो सामान्य तथा विशेष रूप वाला होता है वह, वह वह अनुगत रहने वाला पदार्थ धर्म होता है अनुयी है ना वह अनुगत रहने वाला पदार्थ क्या होता है धर्म होता है ठीक है अभिव्यक्त और अन्यक्त धर्मो में अनुगत रहने वाला जो सामान्य विशेष तो रूप वाला होता है वह स्थाई पदार्थ गर्मी होता है भी कह सकते हैं वह पदार्थ से क्या क्या होता है धर्मी अभी इन्होंने बताया क्या बताया कि इन धर्मों में अनुगत रहने वाला या इन धर्मों में संबंध रहने वाला पदार्थ क्या होता है धर्मी होता है अब यहाँ ध्यान देंगे तो धर्य से चित्त है ना तो चित्त तो हमेशा बना रहता है प्रलय काल नफ्ट नष्ट नष्ट होगा या तो मुक्त होने पर नष्ट होगा प्रलय में चित्त नष्ट हो जाएगा तो बाकी चित्त तो बना ही रहता है अब चित्त परिवर्तित रहे होते रहेंगे और कभी क्या है उसमें जो आवृत्तियाँ उसकी बदलती रहेंगी तो उसके भी उत्थान संस्कार निरोध संस्कार और विविध वृत्तियां रूप धर्म उसके बदलते रहते हैं धर्मी तो चित्त जो का एक ही रहता है और ये योग शास्त्र के अनुसार धर्मी चित्त किसके आश्रित रहता है उसका भी आधार कौन है आत्मा है है ना आत्मा है। आत्मा कैसा है वो तो क्या है कि तीनों कालों में बना रहता है और जो ये है ना आपका चित्त वो भी क्या है कि प्रलय काल पर स्थायी है तो भी नित्य कहा जाएगा बाद में स्विधि रूप हो जाएगा है ना कारण रूप हो जाएगा तो, तो चित्त भी नित्य हो गया सृष्टि से अब उसके धर्म क्या है बदलते रहते हैं ठीक है आप धर्म बदलते हैं अब देखेंगे कि जो अनुभव करता है वही स्मरण करता है तो जिस जब चित्त स्थायी है तो उसने इसका अनुभव किया और वही क्या करेगा इसका स्मरण करेगा है ना क्योंकि में जो नियम है जो अनुभव करता है वही स्मरण करता है चेतन ने अनुभव किया वो मित्र स्मरण करने का संभव है तो चित्त के स्थायी होने पर ही सब संभव है और ध्यान देना की जो करता होता है वही फल का मुक्ता होता है तो जो कर्म करता है चित्त वही क्या है फल का भोक्ता बनता है वही क्या बनता है फल का भोक्ता बनता है बता रही समझ में यहाँ पर बौद्धों का एक वर्ग जो की क्षणिक विज्ञान मानता है उसके मत में सब कुछ क्या है क्षणिक ही है सब कुछ क्या है क्षणिक ही है।, है तो ये बताते हैं भाषाकार है की उसके मत में जो है की ये भोग संभव नहीं है कर्म कर्म फल का भोग संभव क्योंकि जो तो क्षणिक है वो तो एक क्षण में नष्ट हो गया अब उत्तर क्षण में वही रहा तो जिसने कर्म किया वो नष्ट हो गया तो फिर कर्म करने वाले को फल मिलेगा नहीं मिलेगा और जब कर्ता ही होता होता है ये नियम है तब तो ये व्यवस्था बनती है कि अच्छे कर्म करना चाहिए बुरे कर्म नहीं करना चाहिए जो करता ही यदि न रहे तो फिर तो तो ये व्यवस्था तो खत्म हो जाएगी ना यही बताते है तू यश से ये किन्तु जिस भौध के मत जिस बौद्ध के मत में धर्म मात्र इदम की ये इधम कर सही सब कुछ क्षणिक धर्म मात्र ही है यह सब कुछ कैसा है किंतु तो जिस बौद्ध के मत में यह सब क्षणिक धर्म मात्र क्षणिक धर्म मात्र तथा निरन्वय है निरन्वय कर से अनुगत अनुगत कर से असंबद्ध धर्मी सभी धर्मों से संबद्ध रहता है क्योंकि धर्मी स्थाई है ना इनके यहाँ सब कुछ क्षणिक है तो ये ध्यान देना जो वस्तु उत्पन्न होकर के रहे वही किसी से संबंधित होगी एक क्षण में उत्पन्न हुई दूसरी क्षण में यदि रहे तो किसी से संबंधित होगी जो रहे, रहती नहीं को संबंधित होगी तो, हो तो यहाँ पर निरन्वयम करते अननुगत या तो असंबंधित किंतु जिस बौद्ध के मत में इदम करते या सब कुछ क्षणिक धर्म मात्र ही है क्षणिक धर्म मात्री है वह अनुगत है वह कैसा है अनुगत है मतलब किसी में संबंधित नहीं है तस्वर्थ तस्वते उस बौद्ध के मत में भोग का अभाव प्राप्त होता है मतलब कर्म फल के भोग का अभाव होता है लगा लोगे किंतु जिस बौद्ध के, के दर्मी दर्मी नहीं नहीं तो बहुत मत में या सब कुछ क्षणिक धर्म मात्र ही है मात्र लगाया ना मतलब धर्मी उनके यहाँ नहीं मान्य है स्थायी धर्मी मान्य नहीं है जिस बौद्ध मत में यह सब क्षणिक धर्म मात्र ही है अनुगत है मतलब असम्त है उस भोग्य के मत में कर्म फल के भोग का अभाव प्राप्त होता है अकस्मात का अकस्मात इस कारण से किस प्रकार प्राप्त होता है तो बताते हैं अन्य विज्ञान कर्मणा अन्यत अन्य कर्म अधिक्रिय अन्य विज्ञान के द्वारा किए गए कर्म का क्षणिक विज्ञान है ना विज्ञान कैसा इनके हाँ है क्षणिक है वही सब कुछ है तो जो क्षणिक विज्ञान है उसने तो एक हुआ तो एक क्षण में कर्म करके नष्ट हो गया आगे रहेगा फल फल भोगने वाला तो वही है कि अन्य विज्ञान के द्वारा किए हुए कर्म के भोक्त कर रूप से अन्य कथम अधिक्रिय अन्य अन्य विज्ञान के द्वारा किए गए कर्म के भोक्ता रूप से अन्य कैसे अधिकारी बनेगा अन्य विज्ञान के द्वारा वहाँ कर्म को करने वाला कौन है विज्ञान कर्म को करने वाला कौन है अन्य विज्ञान के द्वारा किए गए कर्म के, के भोक्ता रूप से अन्य विज्ञान कैसे अधिकारी बनेगा अन्य विज्ञान कैसे अधिकारी बनेगा बस नी अन्य विज्ञान के द्वारा किए गए कर्म के भोक्ता रूप से अन्य विज्ञान कैसे अधिकारी बनेगा एक विज्ञान के द्वारा किए गए कर्म के भोक्ता रूप से अन्य विज्ञान अधिकारी बनेगा क्या नहीं बन सकता जो नियम है जो करता होता वही भोक्ता होता है एक दोस्त हो गया ना ये दूसरा दोष देते हैं की स्मृति का भी अभाव होगा क्योंकि अनुभव करने वाले को भी स्मरण होता है तो जब सब कुछ क्षणिक है तो जिसने अनुभव किया वो तो अलग ही नहीं तो स्मृति भी नहीं आएगी भवस्या और उसकी स्मृति का अभाव होता है उसकी स्मृति का किसकी क्षणिक तो विज्ञान की और क्षणिक विज्ञान की स्मृति का अभाव होता है ना अब स्मृति आती है इससे क्या है वो क्षणिकोगी और विज्ञान की स्मृति का स्वर्णमें लिखा है ना अन्य दृष्टस् की अन्य के द्वारा अनुभूत पदार्थ की अन्य स्वर्णम न अस्ती अन्य मनुष्य के अनुभूत पदार्थ को अन्य की स्मृति नहीं होती है अन्य मनुष्य के अनुभूत पदार्थ को अन्य की स्मृति अन्य अन्य मनुष्य के द्वारा अनुभव किए गए विषय को की अन्य कोई स्मृति नहीं मिलती है तो फिर क्या है की जब क्षणिक है तो भी स्मृति होगी क्योंकि वो तो नष्ट हो गया अनुभव बनने वाला हाँ वो तो कुछ कुछ ही समाधि भी नहीं लगेगी प्रयास तो, हाँ, तो लोग करते हैं पर ये बात तो समझ तो नहीं पाई आपके पास सही है यह तो कुछ कहने का कारण कुछ और क्षणिक मानते हैं वो तो बोलते हैं जैसे की कपड़े भी आप रखते पेटी में कपड़े के ऊपर कपड़ा कपड़े के ऊपर कपड़ा रखते चले जाइए और कोई सुगंधित पदार्थ या तो फिनाई की गोली नीचे रख दीजिए ऊपर तक पहुंच जाती है ना मतलब तो कहते हैं कि एक क्षणिक विज्ञान के संस्कार जो है दूसरे में चले जाते नहीं है ना, ना? ना? मतभेद यही है कि वो सब सबको क्षणिक मान रहे है इसलिए मतली नहीं समझ रहे स्थायी चित्र नहीं मानते स्थाई आत्मा नहीं मानते है ना स्थाई आत्मा नहीं मानते स्थाई चित्र नहीं मानते यही में नित्य विज्ञान आत्मा है इनके मत में क्षण विज्ञान आत्मा है और किसी एक मत में जो है विज्ञान आत्मा नहीं है आत्मा के आश्रित रहने वाला जो विज्ञान है वो विषय का प्रकाशक है विषय का प्रकाशक आत्मा भी विज्ञान स्वरूप है लेकिन जिस विज्ञान को आत्मा कहते हैं वो विज्ञान आत्मा नहीं है ऐसा ऐसा मतभेद है अलग अलग सबके स्थितो अन्वय धर्मी वस्तु प्रत्यय विज्ञानाचार स्थित अन्वयी धर्मी कहते हैं वस्तु की प्रतिविज्ञा होने के कारण प्रतिविज्ञा कैसी वही है यह है या वही घट है या वही पट है इस प्रकार क्या होती प्रतिविज्ञा क्या होती है यह कि दो कालों में दो कालों में वस्तु की स्थिति को विषय करने वाला ज्ञान प्रति वही ज्ञान प्रतिज्ञा यही है ना और दो कालों में वस्तु की स्थिति को बताने वाला विषय करने वाला ज्ञान प्रतिविज्ञा है और क्या वस्तु प्रतिविज्ञाना या वही है इस प्रकार वस्तु की प्रतिव्ञा होने के कारण से स्थाई, इस इस और अनुगत रहने वाला है सभी में कौन धर्मी तो क्षण धर्मी सब कुछ मान रहा है यो धर्म अन्युप अभ्युप प्रतिविज्ञाइ जो धर्म अन्य कि जो धर्म में का परिवर्तन होने पर थी अच्छा तो कहानी ठीक है, है। कि धर्म अन्य है ना कि जो धर्म का परिवर्तन धर्म अन्य है ना कि धर्म के परिवर्तन से भी स्वीकृत होकर ज्ञात होता धर्म का पर, धर्म अन्य में ना मतलब धर्म का परिवर्तन होने पर भी स्वीकृत होकर ज्ञात होता है या अन्य धर्म वाला स्वीकृत होकर ज्ञात होता है इसको में कैसा धर्म अन्य और आगे क्या है हाँ इतना पढ़ जाओ फिर बताते हैं ना इतना बाकी भी हम बता रहे हैं वस्तु और वस्तु की होने से किस प्रकार या वही है और या वही है इस प्रकार वस्तु की प्रतिक्रे धर्मो में अनुगत रहने वाला स्थाई तथा सभी धर्मो में अनुगत रहने वाला स्थाई तथा धर्मो में संबंधित रहने वाला धर्म सिद्ध होता है लग गया कौन सा धर्म सिद्ध होता है यहाँ कर जो धर्म अन्य है की जो धर्म की जो अन्य धर्म अन्यों में ना जो धर्म के अन्य को प्राप्त होकर या जो अन्य धर्मों को प्राप्त होकर भी होता है अन्य धर्मों को प्राप्त होने पर भी जैसे मिट्टी कभी चूड़ धर्म Temi, कभी पिंड धर्म कभी घट धर्म को प्राप्त करती है मिट्टी धर्मी कभी चूण धर्म कभी पिंड धर्म कभी घट धर्म को प्राप्त होती है कौन मिट्टी धर्मी तो जो जो अन्य धर्मों को प्राप्त होने पर भी या वही है इस प्रकार ज्ञात होता है होता है मतलब या वही है इस प्रकार या करते जो जो जो कौन धर्मी धर्म जो धर्मे जो धर्म धर्म का की भिन्नता होने पर भी धर्म का यथार्थ होने पर भी या जो धर्म की जो धर्म धर्म की भिन्नता होने पर भी या जो धर्म की भिन्नता को प्राप्त करके क्या कहेंगे जो धर्म की तो जो धर्म की भिन्नता को प्राप्त करके अथवा जो भिन्न भिन्न धर्मों को प्राप्त करके जो भिन्न भिन्न धर्मों को प्राप्त करके या वही है इस प्रकार ज्ञात होता है कौन धर्मी जो भिन्न भिन्न धर्मों को प्राप्त करके या वही है इस प्रकार ज्ञात होता है प्रतिविज्ञाते वही है इस प्रकार ज्ञात होता है तस्मात कर उस कारण ऐसी इदम निरन्वयन धर्म मात्रा इस प्रकार से निरन्वयम कर अनुगत धर्म मात्र नहीं अनुगत धर्म मात्र बल्कि क्या है कि अनुगत धर्म ही मानना पड़ेगा सभी धर्मों में अनुगत रहने वाला एक धर्मी मानना पड़ेगा देखिए थोड़ा सा और रिकॉर्डिंग अप परिणाम है ना तो जैसे मिट्टी का ही एक परिणाम मतलब धर्म मिट्टी का धर्म या मिट्टी का परिणाम क्या है आपका ये झूड़े पिंड घटे कपाल कपाली का ये सब परिणाम है ना तो अब ध्यान देंगे तो ये देखा जाता है कि एक री का एक ही परिणाम होता है जैसे मिट्टी है ना पहले आप उससे घट बना सकते हैं आप सराव भी बना सकते हैं या अन्य कोई भी पदार्थ आप उससे बना सकते हैं लेकिन एक बार में बनेगा क्या उससे ऐसी ही परिणाम एक ही बनेगा बना सकते हैं कि सभी शक्तियाँ उसमें तो ये बताते हैं कि, क्रमा, क्रमा कि की क्रम क्रमान्यमान्य हेतु परिणाम कि परिणाम की भिन्नता में खोलो परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता ही हेतु है भिन्न भिन्न परिणाम के होने में क्या है क्रम की भिन्नता ही हेतु है, गया परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता ही हेतु है तुए तुए तो भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं ना उनमें हेतु क्या है क्रम की भिन्नता अच्छा तो क्या हो जाएगा परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता ही हेतु है कोई असुविधा हो तो फिर पूछ लेंगे अब बताते हैं एक धर्मी का एक ही परिणाम होता है ऐसा प्रसंग आने पर राष्ट्रेंगे एकत्र धर्म धर्मना एका एव परिणाम एक धर्मी का एक ही परिणाम होता है एक ही प्रसाय ऐसा प्रसंग आने पर परिणाम क्रमान्य हेतु कि परिणाम की भिन्नता पर में क्रम की भिन्नता हेतु होती है परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता हेतु है भिन्न भिन्न भिन परिणाम क्यों है क्रम भिन है। भिन के भिन्न भिन्न होने में भिन्न भिन्न भिन परिणाम कर क्यों है क्रम के इसको इस प्रकार यहाँ पर समझाया है कि भिन्न भिन्न परिणाम अच्छा जैसे पहले घट तो होगा अनागत फिर वर्तमान फिर अति अलग अलग परिणाम हो क्रम की भिन्नता हेतु है आप इसको उड़ाणों को समझने में आगे कर दिया था वो आदेश मृत कर से चूर्ण रूप मिट्टी चूनाकार मिट्टी या चून रूप मिट्टी है पिंड मृत कर से पिंड रूप मिट्टी या पिंडाकार मिट्टी घट मृत कर घट रूप मिट्टी घट मृत के बाद बाद में क्या पाठ है कपाल वृत कपाल मृत है किसी सभी पुस्तको में है कपाल वृत नहीं हो तो लिख दो घट मृत के बाद में कपाल कपाल मृत मतलब कपाल रूप मिट्टी घटमृत के बाद क्या है कपाल मृत कपाल रूप मिट्टी और फिर क्या है कर्ण मृत कर्ण रूप मिट्टी पहले या क्रमशा दिया है पहले चूर्ण फिर चूणाकार मृत्यु इसका अर्थ ऐसा होगा चूना चून धरो वाली मिट्टी।, मिट्टी, मिट्टी ये अच्छा रहेगा योगदर्शन में चूर्ण मृत का अर्थ क्या हुआ चूर्ण रूप मिट्टी का मिट्टी चूर्ण रूप धरो वाली मिट्टी पिंड अमृत के अर्थ पिंडाकार मिट्टी या पिंड रूप धरो वाली मिट्टी ये अच्छा अर्थ है न घट मृत का अर्थ है की घटाकार मृत या घट रूप धरो वाली मिट्टी और कपाल मृत अर्थ है कपालाकार मृत या कपाल धरो वाली मिट्टी और कर्ण रूप धरो वाली मिट्टी घट फूट कर कपाल बनेगा और कपाल फूल करके टुकड़े कर्म से टुकड़े हो जाएंगे ना तो ऐसा कहा कर्मरो धर्म यह कर्मय धर्म के साथ यह धर्म समान व्यक्ति वालों का एक साथन में होता है धर्म और यह और समानतरा में प्रथमा व्यक्ति है ना यह धर्म में प्रथमा तो उनका एक साथन में होगा जो धर्म जिस धर्म के अव्यवाहित परवर्ती होता है क्या जो धर्म जिस धर्म के अव्यवाहित परवर्ती होता है सह करते वह धर्म उसका क्रम है वह धर्म उसका क्रम है जो धर्म जिस धर्म के क्या है जो क्या या धर्म जो धर्म जिस धर्म के अव्यवाहित परवर्ती होता है वह धर्म उसका क्रम है उसका क्रम है मतलब उसका विकसित धर्म है इसको उदाहरण से हम बताएंगे जैसे पिंडा प्रचे करते पिंड नष्ट होता है और घटा उप जाए थे उत्पन्न होता है है ना मिट्टी से चून उसे पिंड बन गया और फिर क्या बन गया घट बन गया तो क्या पिंड नष्ट होता है और घट उत्पन्न होता है अब ध्यान देंगे पहले कौन सा धर्म था पिंड और फिर कौन सा हुआ? धर्म हुआ घट तो लगाइए पहले वाली पंक्ति जो धर्म जो धर्म है कौन सा धर्म पिंड धर्म किस धर्म के अभ्यूहित पत्री यहाँ से लेना है घट रूप धर्म यह धर्म से क्या लेंगे घट रूप धर्म किस के धर्म के अव्यवाहित परवती है पिंड रूप धर्म के अव्यवाहित समान करते अव्यवाहित तो क्या बताया कि घट रूप धर्म में पिंड रूप धर्म के अव्यवाहित परवर्ती है तो सह सो घट रूप धर्म उसका क्रम है किसका पिंड का घट रूप धर्म पिंड रूप धर्म का क्रम है या घट रूप धर्म पिंड रूप धर्म का विकसित धर्म है वो क्या है विकसित कौन घट रूप धर्म किसका पिंड रूप धर्म का वैसे मिट्टी धर्म है मिट्टी है, मिट्टी धर्मी है के अपेक्षा अच्छा ये दोनों धर्म है लेकिन घट की अपेक्षा अच्छा पिंड भी धर्मी बन जाएगा ऐसा आगे बताया है क्रम कार्य मतलब उसका विकसित क्रम या विकसित धर्म भी ऐसा व्याख्या करते हैं विकसित क्रम या विकसित धर्म कहा गया होता है घट उत्पन्न होता है या धर्म परिणाम क्रम है धर्म परिणाम का क्या है क्रम hmm. तो परिणाम परिणाम परिणाम कि धर्म धर्म का हुआ। hmm. धर्म का हुआ धर्मी का हुआ हुआ hmm. नहीं हुआ लक्षण परिणाम क्रमा पर लक्षण परिणाम का क्रम बताते हैं घटस अनागत भाव अनागत काली की स्थिति से या अनागत लक्षण से अनागत काली स्थिति से वर्तमान कालिक स्थिति का होना किसकी घट की घट की अनागत कालिक स्थिति से वर्तमान कालिक स्थिति का होना रूप क्रम ये लक्षण परिणाम क्रम है लक्षण परिणाम का क्रम है पहले घट की स्थिति कैसी है अनागत काली, काली की स्थिति है जो वर्तमान कालिक स्थिति होती है कहते हैं घट की अनागत कालिक स्थिति से वर्तमान कालिक स्थिति का होना रूप क्रम ये लक्षण परिणाम क्रम है लक्षण परिणाम क्रम है तथा पिंड वर्तमान भाव अतीत भावक्रमा उसी प्रकार पिंड की वर्तमान कालिक स्थिति से अतीत की स्थिति का होना रूप क्रम पिंड का वर्तमान कालिक स्थिति से अतीत की स्थिति का होना रूप क्रम क्रम ये, ये लक्षण परिणाम क्रम है लक्षण परिणाम क्रम चल रहा है ना ऊपर से तो पहले क्या है की पिंड जब घट बन जाएगा तो पिंड कैसा हो जाएगा अतीत और घट बनने के पहले पिंड की वर्तमान कालिक स्थिति है और घट बनने पर उसकी अतीतकालिक स्थिति हो जाएगी पिंड की वर्तमान कालिक स्थिति ऐसी अतीतकालिक स्थिति का होना क्रम ये लक्षण प्रणाम क्रम है न अतीत अस्तिक्रम ओम पूर्णवतः पूर्णा पोनम दक्षिण पूर्ण